योग क्या है ज्ञान योग ज्ञान योग कहता है जो मिथ्या है उसे अस्वीकार करो और अपने सक्षम विवेक से सत्य की तलाश करो एक बहादुर योद्धा की तरह एक ज्ञानी किसी भी अवास्तविक वस्तु से अपने को जोड़ने से इनकार करता है वह इंद्रिय जगत की सारी वस्तुओं को नेत नेति कहकर विश्लेषण करता है और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सारी क्षणिक वस्तुओं से अपने को अलग करता है क्योंकि विश्लेषण करने पर वह देखता है कि सारी सांसारिक इच्छाएं और संबंध अस्थाई हैं, और इनके प्रभाव में वह अपने को सतर्कता पूर्वक पड़ने से रोकता है यह जानते हुए कि उसका भौतिक शरीर देर सवेर नष्ट होगा ही वह हमेशा शरीर से अलग अपनी चेतना की ज्योति जगाए रखने का प्रयास करता है इस तरह जब एक व्यक्ति सारी अवास्तविक वस्तुओं को इनकार कर देता है तब जो अवरोध रहता है वही आत्मतत्व और सत्य होता है त्याग के तरीकों को सीधे न अपनाते हुए एक साधक ज्ञान योग के पथ का अनुसरण करते हुए एक ठोस विचार के साथ अपना कदम उठा सकता है जैसे वह शरीर से परे स्वयं आत्मा है असंख्य असफलताओं के बावजूद भी वह इसी दृढ़ विचार को तब तक दोहराता रहता है जब तक कि एक दिन उसके अज्ञान के बादल अचानक छट नहीं जाते और वह एक झटके में यह महसूस नहीं कर लेता कि वह आत्मतत्व है रात में एक पेड़ का ठूठ भय पैदा करता है एक मित्र आता है और उस भयभीत पथिक से कहता है कि जिस वस्तु को देख वह डर गया है वह भूत न होकर पेड़ है पथिक इस विचार को अपने मन में रखकर उसके पास जाता है देखता है कि जिसमें उसने भूत की कल्पना की थी वह वा वास्तव में पेड़ के सिवाय कुछ भी नहीं है यह उदाहरण कुछ हद तक ज्ञान योग के तरीकों को ही उद्घाटित करता है जो भी इस कठिन पथ का अनुसरण करने का प्रयास करता है उसके पास पूर्ण निर्भीकता और अति मानवीय मानसिक बल होना चाहिए जिस प्रकार एक लचीली डाली हवा के स्पर्श से झुक जाती है ठीक उसी प्रकार उसका शरीर उसके उच्च विचारों के निर्देश के सामने झुक जाता है लेकिन कितने लोग ईमानदारी पूर्वक कह सकते हैं कि उनके पास साहस और आत्मबल है यह एक असाधारण गुण है और शायद शताब्दी में एक विवेकानंद जैसे एक ही होते हैं जो अपने बंधुओं में विशिष्ट होते हैं औसत आदमी अपनी मानवी दुर्बलताओं के फलस्वरूप अपने ही कार्यों को अपने आदर्शों एवं चेष्टाओं से भिन्न पाता है इसी तथ्य की पुष्टि गीता करती है जो लोग अव्यक्त को प्राप्त करना चाहते हैं सचमुच में उनका काम बड़ा कठिन होता है जो लोग शारीरिक चेतना से ऊपर नहीं उठे हैं अगर वे लोग अव्यक्त ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें दुख उठाना पड़ेगा शरीर ज्ञान को अलगाना बड़ा कठिन होता है कोई हजारों बार दोहरा सकता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है लेकिन थोड़ा सा सिर दर्द ही पर्याप्त है जो सारे विचारों को पुनः क्षण भंगुर शरीर में केंद्रित कर देता है यही जीवन की विडंबना है एक कहानी है कि, कि किसी अस्पताल में एक रोगी अपने में अनंत ब्रह्म के साथ तदाकार होने के लिए गीता का जोर जोर से पाठ करने लगा लेकिन जो ही सर्जन अपने चाकू को लेकर उसके पास आया वह बेचारा ब्रह्म को भूल गया और डर के मारे कांपने लगा हम सबों का अपने जीवन में लगभग ऐसा ही अनुभव है इसीलिए हिंदू शास्त्र ज्ञान योग की साधना करने वालों के लिए एक विशेष प्रारंभिक अनुशासनों का निर्देश देते हैं इनमें से सबसे प्रमुख है सत्य और असत्य के भेद का विवेक इस लोक और परलोक के सुखों से विरक्ति मन नियंत्रण और इंद्रिय निग्रह बाह्य वस्तुओं से विकर्षण शारीरिक सहनशीलता गुरु के उपदेशों की ग्रहण शक्ति से युक्त होकर अपनी शक्ति के प्रति पूर्ण आस्था और सर्वतो भावेन मानव अस्तित्व के बंधन से मुक्त होने के औसत आदमी से लगभग असंभव क्षमता की मांग करती है योग आरंभ करने के लायक होने के पहले अगर सामान्य मानव को इन प्रतिमानों से मूल्यांकित किया जाए तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी इसलिए धर्मशास्त्र राय देते हैं कि केवल वे लोग ही ज्ञान साधना की सफलता की आशा रख सकते हैं जिन्होंने इसके प्रारंभिक अनुशासन को अपने पूर्व जन्म में ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है चाहे जो हो यह सच है कि अगर कोई आदमी अपने विगत संस्कारों के बावजूद ईमानदारी और निरंतर प्रयास के साथ उस अनंत शक्ति के स्रोत से बल प्राप्त करने की चेष्टा करे जो सब में निहित है तो एक समय आएगा जब सारी शक्तियों का स्रोत उसके लिए प्रकट होगा और वह महान प्रकाश से आप्लावित होगा अगर कोई साधक प्रतिदिन पूरी लगन के साथ यह अनुभव करे कि वह केवल क्षणभंगुर शरीर ही नहीं शाश्वत आत्मा भी है तो साधना के प्रारंभिक अनुशासन जो श्रम श्राध्य है उसे स्वतः सिद्ध हो जाएंगे अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि सभी विचार चाहे वे अच्छे हों या बुरे व्यक्ति के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ते हैं इसलिए अगर कोई स्वयं को बलवान समझे तो अनजाने ही उसमें धीरे धीरे शक्ति का प्रादुर्भाव होगा अगर कोई साधक अपने को कालातीत आत्मा के रूप में मानता है तो उसमें एक अवचेतन प्रक्रिया संपन्न होगी और वह दैहिक कमजोरियों से स्वतः मुक्त हो जाएगा अगर कोई साधक ज्ञान योग में अपनी विफलताओं के बावजूद भी इस साधना का अनुगमन और प्रयत्न करता है तो वह निश्चय ही अंत में सफलता प्राप्त करेगा शास्त्र सुझाव देते हैं कि साधक को उस गुरु से जिसने आत्म आत्मतत्व का साक्षात्कार किया है आत्म आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उसे तब उस विचार पर ध्यान लगाना चाहिए जब तक कि वह एक दिन स्वयं सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव न प्राप्त कर ले यह बात एक कहानी द्वारा कही जाती है कि एक शेर का बच्चा जो किसी तरह भेड़ों के समूह में आ गया था विश्वास करने लगा था कि वह भेड़ है एक दिन एक शेर जिसने भेड़ों पर आक्रमण किया यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि एक शेर का छोटा बच्चा भेड़ों के समूह में रह रहा है जब शेर के बच्चे को यह कहा गया कि वह भेड़ नहीं शेर है तो उसने पहले उसे मानने से अस्वीकार कर दिया तब वह शेर उस बच्चे को एक तालाब के पास ले गया और तालाब में उसने अपनी छाया के साथ उस शावक को भी अपनी छाया देखने को कहा अंत में उसे विश्वास हो गया कि वह भी शेर के परिवार का ही है इस तरह भेड़ होने का जो उसका भ्रम था वह दूर हो गया इसी तरह एक शिष्य गुरु की सहायता से यह महसूस कर सकता है कि वह वा वास्तव में केवल हाड़ मांस और रक्त का पुतला नहीं है बल्कि एक अनंत आत्मा है